दिल से दिल का। है हमी से नाम का। नमस्कार। अभी पिछले दिनों कुछ बात विश्वास की की थी बहुत से दोस्तों ने कहा विश्वास करना ही पड़ता है करना ही पड़ेगा और एक दोस्त ने तो यह भी कहा कि अनजाने आपके विश्वास को यकीन देते हैं जबकि आपको धोखा अपनों से मिलता है मैं इस पर केवल यही कहूँगा कि ये सब तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही हम लोग तय करते हैं कभी धोखा अपनों से मिलता है कभी परायों से मिलता है मगर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा देने पर वापस मिलती है और इसके मेरे जीवन में मेरे परिचितों के जीवन में बहुत से अनुभव हैं सबसे पहला अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा बच्चों के बारे में मेरी पत्नी अपने बचपन में आजमगढ़ में रहती थी जहाँ पर उसके पिताजी एक वेटरनरी डॉक्टर थे तो इन लोगों को घर जो था वो भी वेटरनरी अस्पताल के पीछे मिला हुआ था और वो वेटरनरी अस्पताल आज़मगढ़ में उस रास्ते पर था जिससे कि आज़मगढ़ से, से जौनपुर जाने वाली बसें गुज़रा करती थीं तो जौनपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जौनपुर में हमारी पत्नी के दादा दादी रहा करते थे और नियम यह था कि छुट्टियों में या कभी कभी बिना छुट्टियों के भी बच्चे अपने दादा दादी के पास जाएंगे तो हर समय तो या हर बार तो पिताश्री यानी कि हमारे ससुर साहब अपना काम छोड़कर इन लोग को लेकर जा नहीं सकते थे तो क्या नियम क्या बना हुआ था कि एक प्राइवेट बस या शायद सरकारी बस रही हो वो सामने से निकलती थी हाथ दिया जाता था उस जमाने में बहुत बसें नहीं थी शायद कुछ ही बसें थी तो पता था कि कौन कंडक्टर होंगे कौन ड्राइवर होंगे एक पर्टिकुलर समय की बस जो थी उसमें एक निश्चित ड्राइवर कंडक्टर का सेट ही रहता था तो वो हाथ दिया जाता था और बच्चों को उस बस में चढ़ा दिया जाता था उस जमाने में अपर क्लास और लोअर क्लास दो क्लास होते थे बस में आगे की कुछ सीटें अपर क्लास होती थी पीछे की कुछ सीटें लोअर क्लास होती थी तो साहब इन बच्चों को अपर क्लास का टिकट लेकर जो कि आधा टिकट होता था और शायद एक छोटे बच्चे का या यानि ये लोग तीन थे एक बहन और दो भाई तो बहन और एक भाई का टिकट तो आधा आधा लगता था और जो सबसे छोटे वाले भाई थे उनका शायद टिकट भी नहीं लगता था तो ये लोग बस में बैठा दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि शिवनाथ जी शायद शिवनाथ जी उनका नाम था कंडक्टर साहब का या श्रीनाथ जी नाम था उनसे कहा जाता था कि आप इन बच्चों को जौनपुर में घर पर उतार दीजिएगा श्रीनाथ जी को पता था कि घर कहाँ है और जौनपुर में जो घर था वो भी सड़क के किनारे था बस आप बस आजमगढ़ से जौनपुर एक दो तीन घंटे जितने में भी पहुँचती हो बच्चों को घर पर पहुंचा दिया जाता था और कंडक्टर साहब उतरकर बच्चों को दादा दादी या जो भी घर पर होता था उसके हवाले करके तब बस चलती थी इस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी जहां पर बच्चों का अपहरण हो गया बच्चे उठा लिए गए और पिछले कुछ दिनों में तो हम लोग ने बच्चा चोरों के अंदेशे में बहुत से लोगों की लिंचिंग के बारे में भी सुना तो यह भी एक विश्वास था कि कंडक्टर साहब बच्चों को घर पहुंचा देंगे और जिस जमाने की बातें मैं कर रहा हूं उस जमाने में फोन या इस तरह की कोई खबर देने की प्रथा भी नहीं थी अगर बच्चे बस में चढ़ गए हैं तो बच्चे पहुंच ही जाएंगे ये विश्वास था अब इसके बाद एक दूसरी घटना ये बात जो मैंने आपको बताई ये सन 60 के दशक की बात है अब 30 साल आगे आ जाते हैं 90 के दशक में बंबई पहुंचे नौकरी करने के सिलसिले में मलाड में घर था और बैंक की कॉलोनी में रहते थे तो बैंक कॉलोनी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बैंक कॉलोनी में देखा देखी बहुत सी बातें होती थी अगर फ़लाने के पास कुछ है तो घर पर ख़बर मिलती थी कि भाई फ़लाने के घर पर है तो हम लोग के घर पर भी होना चाहिए बहुत सी बातों में तो मुकाबला नहीं हो पाता था परंतु कुछ बातों में मुकाबला हो जाता था उसमें से एक बात थी बच्चों के लिए साइकिल खरीदना ये हुआ कि भाई हमारी दो बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों के लिए भी साइकिल होनी चाहिए तो अब साइकिल खरीदनी है साइकिल खरीदना उतनी बड़ी समस्या नहीं थी समस्या ये थी कि वो साइकिल अगर खरीद ली जाएगी तो उसको लाया कैसे जाएगा घर तक बहुत सोच विचार किया गया एकांध लोगों से पूछा कि भाई आपने जब साइकिल खरीदी बच्चों की तो कैसे लाए बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हमने साइकिल बंबई में नहीं ख़रीदी हम तो जहाँ से आए हैं वहाँ से साइकिल खरीद कर आए खैर नए नए आए थे बंबई में ज़्यादा मित्र भी नहीं थे कॉलोनी में बहुत लोगों से जान पहचान भी नहीं थी तो खैर मलाड स्टेशन के पास साइकिल की दुकान देख ली थी साइकिल की दुकान पर पहुँच गए उससे पूछा कि भाई साइकिल उसने दिखा दी साइकिलें दो साइकिलें दोनों बेटियों के लिए एक थोड़ी बड़ी एक थोड़ी छोटी खरीद ली गई अब यह हुआ कि भाई ये साइकिल लेकर कैसे जाएंगे तो उसने कहा साहब देखिए ऐसा है कि साइकिल ले जाने के लिए तो यह है कि आप इसको टैक्सी में रख लीजिए और टैक्सी में ले जाइए और नहीं तो फिर इसको ऐसे खिसकाते हुए मतलब हमारी भाषा में उसको कहें तो ढिंगलाते हुए ले जाइए बेटियाँ तो ढिंगलाने को भी तैयार थी तो हमें लगा कि नहीं यार ये तो उचित नहीं है इतनी दूर मलाड स्टेशन से और एवरशाइन नगर तक साइकिल ढेंगलाते हुए ले जाना तो हम लोग ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है छोड़िए फिर बाद में देखेंगे उससे कहा नहीं साहब उससे लगा कि ग्राहक जा रहा है उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिए आप साइकिल मैं आपकी घर पहुँचवा देता हूँ मैंने कहा आप कैसे पहुँचवा अरे बोला साहब वो हमारी जिम्मेदारी है हम कैसे पहुंचवाते बोला आपके घर साइकिल पहुंच जाएगी हमने कहा ठीक है तो जो साइकिल लेकर आएगा उसको भुगतान कर देंगे उसने कहा नहीं साहब भुगतान अभी कर दीजिए क्योंकि साइकिल तो नौकर लेकर आएगा और नौकर को मैं नहीं चाहता हूँ कि भुगतान नौकर के हाथ में किया जाए उस समय साइकिल की कीमत भी शायद एक दो हज़ार हो गई थी तो हमने कहा ठीक है भुगतान कर दिया और आ गए अब देखिए कोई कागज़ नहीं था कोई रसीद नहीं थी भुगतान कर दिया था और उस वक्त शायद ये बात सोची भी नहीं थी कि भुगतान कर दिया है तो ये साइकिल नहीं पहुंचाएगा हम तो छोटे शहर से आए थे जहां पर कि आमतौर तो पर ऐसा होता नहीं था कि आपने कुछ पैसा दे दिया हो तो उसका भुगतान उसका सामान नहीं पहुँचेगा अब क्या होता है शाम हो गई बच्चे साइकिल का इंतजार कर रहे हैं रात हो गई खाना वाना खा लिया गया नौ बज गया अभी भी साइकिल नहीं आई अब जैसा कि मैंने बताया फोन तो हम लोग के घर में था नहीं तो यह हुआ कि ठीक है भाई अब कल ऑफिस न जाकर कल पहले साइकिल का निपटारा करते हैं लगा कि यार मुंबई में बहुत धोखा होता है ये तो साइकिल आएगी नहीं और अब कैसे उससे निपटेंगे और एक स्तर पर तो ये भी सोच लिया गया कि ठीक है अगर 2000 रुपए का धोखा हो ही गया तो हो गया मगर एक शिक्षा तो मिल गई वह आप सोच विचार करते करते दस साढ़े बज गया उस समय की बात है जब साढ़े दस पे रेडियो भी बंद करके अब सोने जाने की बात होने लगी इतने में दरवाजे पर घंटी बजी घंटी कौन आ गया तो देखा एक अनजान चेहरा सामने था और गार्ड साहब उसके साथ में हम लोग ने पूछा भाई क्या हो गया गार्ड साहब कौन है ये उसने बताया साहब ये दो साइकिलें लेकर आए हैं और कहते हैं कि आपने साइकिल खरीदी थी तो मैं इसीलिए इनको लेकर यहाँ तक आ गया हूँ हम लोग आश्चर्यचकित थे वो नौकर नहीं था वो मालिक ही था जो कि दोनों साइकिलें ढ़िंगलाता हुआ लेकर आया था और उसने कहा साहब नौकर आज जल्दी चले गए थे मगर मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं साइकिल पहुँचाऊँगा तो मैं साइकल लेकर आ गया थोड़ी देर हो गई इसके लिए माफ कीजिएगा हम लोग ने कहा मगर आप इतनी रात को आए बोले साहब वादा आज का था तो आज ही आना था ना हम लोगों ने उसको धन्यवाद दिया कुछ चाय पानी पूछा होगा शायद वो तो याद नहीं है परंतु ये अवश्य याद है कि उसके बाद हम पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और कहा कि कभी भी किसी के ऊपर अविश्वास करना उचित नहीं होगा शायद न तो कहकर और ना ही मन से यानी कि न तो वाचा और ना ही मनसा इसके बाद एक छोटी सी घटना और बता दू विश्वास के ऊपर ही हमको हम लोग सायन में रहते थे और उस वक्त तक बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था वो अमेरिका में थी अपने घर में और छोटी बेटी वो ट्रेनिंग करने के लिए गई हुई थी हम लोगों को ये हुआ कि भाई छुट्टी है तो अमेरिका होकर आना चाहिए और हम लोग अमेरिका की यात्रा पर निकलने वाले थे हमारे घर पर कमल ओगले काम करती थी कमल ओगले के घर में कुछ समस्या थी और उनके पति से और बच्चों से कुछ उनको समस्या हो रही थी यानी उनको घर में रहने की बहुत दिक्कत थी उनको दिन का समय कहीं ना कहीं बाहर बिताना था और कमल अगले उस वक्त सिर्फ हमी लोगों के घर में काम करती थी तो हम लोग ने कमल उगले से कहा कि आपको समस्या क्या है उन्होंने कहा देखिए हमारी समस्या ये है कि हम लोग हमको पूरे दिन घर से बाहर रहना है और आप लोग भी जा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी हम लोग ने कहा तो इसमें समस्या क्या है हमारे घर की चाबी आप रखिए और आप घर में रहिए दिन भर कमल ने, ने कहा मगर भैया आप लोग तो नहीं रहेंगे हमने कहा तो क्या हो क्या आप तो रहेंगे ना आप रहिए हो सके तो हफ्ते दस दिन में एक बार घर में सफाई कर दीजिएगा हम लोग भी कोई बहुत लंबे समय के लिए तो जा नहीं रहे थे शायद पंद्रह या बीस दिन के लिए जा रहे थे विश्वास करिए सर हम लोग गए कमल लो अगले उन बीसों दिन आती रही अपना खाना वो बना कर लाती थी हमारे घर में उन्होंने चूल्हा भी नहीं जलाया वो महिला ऐसी थी जो कि चुपचाप दरवाज़ा खोलकर आती थी सफाई करती थी और दरवाजे के पास अपनी चादर बिछाकर सो जाती थी या बैठी हुई भगवान का नाम लेती थी और उसके बाद शाम को वो अपने घर चली जाती थी कमल ओगले ने हम लोगों को मानवता पर विश्वास का एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसके बाद हम लोग किसी पर अविश्वास करने की स्थिति में नहीं रह गए आज के लिए बस इतना ही नमस्कार